हाय फ्रेंड्स नमस्ते सलाम आदाब मैं हूं आपकी आरजे जे रेशमा आप सुन रहे हैं रेडियो बॉली एफएम स्वागत है दोस्तों आपका मेरे शो में आज सबसे बड़ा दिन है सबसे खुशी का दिन है और सबसे महत्वपूर्ण दिन है जिसे कहते हैं महिला दिवस यस दोस्तों आज है इंटरनेशनल वेमेंस डे जिसे हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जानते हैं और मनाते आए हैं हर साल 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि वेमेंस डे मनाते हैं दोस्तों है ना तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे एंड विशिंग यू ऑल ऑलन आउट देर अ वेरी हैप्पी हैप्पी वेमेंस डे एंड सेलिब्रेट योर वेमेंस डे विद ट्रू स्पिरिट एंड आई विश यू ऑल हैप्पी वेमेंस डे फ्रॉम आर रेशमा एंड माई टीम एट रेडियो बॉली एफ वेल well, दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे महिलाओं के बारे में उनकी इतिहास के बारे में यानी कि इंटरनेशनल वीमेंस डे इसका इतिहास हम दोहराएंगे आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ विमेंस डे की हिस्ट्री के बारे में और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो होते हैं महिलाओं को लेकर उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी ये दिन की स्था, स्थापना कैसे हुई उसके बारे में आपसे बातें करूँगी और आपको अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं का दिन है जो कि पूरे विश्व में महिलाओं को सम्मान देने सामाजिक से लेकर राजनीतिक जीवन में महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को मनाने और लिंग समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी पर बल देने के लिए मनाया जाता है इस दिन उनके द्वारा किए गए कामों की सराहना की जाती है और उनके लिए प्यार जाता है दोस्तों। और हम प्यार्स डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं आखिर वाई डू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वीमेन्स डे दोस्तों आ, किसी भी देश में किसी भी देश की प्रगति के लिए जरूरी है उस देश की आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बिना महिलाओं के योगदान के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता दोस्तों हर फील्ड में प्रोफेशनल सेक्टर हो कोई भी सेक्टर हो सोशल सेक्टर इकोनॉमिक सेक्टर विमेन की आ, महिला की जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है भूमिका जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है अतः इसके लिए ज़रूरत है लिंग असमानता यानी कि जेंडर इनक्वालिटी खत्म करने की ऐसे कई देश हैं जहाँ आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है कई जगहों पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में शिक्षा में भी बहुत पिछड़ी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इन असमानताओं को दूर करने के लिए समाज को ध्यान दिलाने के लिए पूरे विश्व से महिलाओं एक साथ एकत्रित होती हैं ये महिलाएं एक साथ एकत्रित होती हैं कई देशों में महिलाएं एकत्रित होकर मार्च रैलियां निकालती हैं कला कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं भाषण और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने सभी असमानताओं से लड़ा और उपलब्धियां हासिल की गई हो। है ना दोस्तों, well, दोस्तों, अब वक्त आ गया है एक अच्छे से गाने सुनने का एंड um, सुनते हैं अब ये गाना बादल पे पांव है फ्रॉम द इंडिया आप सुनते रहिएगा एंड मिलते हैं इस गाने के बाद रेशमा ऑन रेडियो एफएम। वेल फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये गाना उम्मीद है आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा है है ना दोस्तों? दोस्तों मुझे भी बहुत पसंद आया। वेल well, आज है विमेंस डे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और इस, इसका इतिहास जो है वो जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को तो आज में आपके साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कुछ बताना चाहूंगी इसका इतिहास शेयर करना चाहूंगी इसकी स्थापना कैसे हुई वो बताना चाहूंगी तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास कैसे शुरुआत हुई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की जानते हैं 1908 में पंद्रह हजार महिलाओं ने न्यूयॉर्क सिटी में वोटिंग अधिकारों की मांग के लिए काम के घंटे कम करने के लिए और बेहतर वेतन मिलने के लिए मार्च निकाला एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी की घोषणा के अनुसार 1909 में यूनाइटेड स्टेट्स में पहली राष्ट्रीय महिला दिवस ट्वेंटी फरवरी यानी कि 28 फरवरी 28 फरवरी को मनाया गया 1910 में क्लारा जेटकिन जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला ऑफिस की लीडर नामक महिला ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार रखा उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं को अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए हर देश में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिए एक कॉन्फ्रेंस में सत्रह देशों की सौ से ज्यादा महिलाओं ने इस सुझाव पर सहमति जताई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना हुई इस समय इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को वोट का अधिकार दिलवाना था 1911 मार्च 19 को पहली बार ऑस्ट्रिया डेनमार्क जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया 1913 में इसे ट्र, ट्रांसफर कर 8 मार्च कर दिया गया और तब से इसे हर साल इसी दिन मनाया जाता है दोस्तों 1975 में पहली बार यूनाइटेड नेशन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है ना दोस्तों तो दोस्तों अब वक्त आ अग... गया है एक अच्छे से गाने सुनने का मसक्ली मसकली फ्रॉम द फिल्म डेली सिक्स एंड आप सुन रहे मुझे ओनली ऑन रेडियो बॉली एफ एम सो सुनते रहिएगा मिलते हैं आफ्टर द and you're listening to Radio Valley FM only in Arizona मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली ए मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली ए मसकली मजा मजा खली उड़ मटकली मटकली मसकली मजाकली उड़ मटकली मटकली सर पंस झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर कसबे कूचे नुक्कड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना हवा से से जुड़ अदा ुर्र फुर तू हीरो मसकली मसकलीट कली मट कली मसकली मसकली उड़ मट कली मटकली मटकली वन की गुप्तगु है सूरज की रोशनी से है उड़ियो ना करियो कर मनमानी मनमानी मनमानी बढ़िया kale masakale kud matak matak matak kale masakale masa masa masakale matak matak matak वेल well, दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की इतिहास के बारे में तो बढ़ते हैं उसी की ओर मैं कहना चाहूँगी कि 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया इस दिवस की महता तब और भी बढ़ गई जब 1917 में फरवरी के आखिरी रविवार को रूस में महिलाओं ने बीड एंड पीस के लिए एक आंदोलन छोड़ दिया जो जो धीरे धीरे बढ़ता गया और जार को रूस की सत्ता छोड़नी पड़ी इसके बाद जो अंतरिम सरकार बनी उसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया रूस में जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब वहाँ जूलियन कैलेंडर चलता था अब ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रयोग होता है दोस्तों जिसके मुताबिक फरवरी का आखिरी रविवार को 23 तारीख थी जबकि बाकी दुनिया में उस समय भी ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता था और उसके मुताबिक रूस की 23 फरवरी बाकी दुनिया की 8 मार्च थी इसलिए 8 मार्च आठ मार्च को इंटरनेशनल वेमेन्स डे के रूप में मनाया जाने लगा दोस्तों नारियों में अपरिमित शक्ति और क्षमताएं हैं। व्यवहारिक जगत में सभी क्षेत्रों में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अपने अद्भुत साहस, अथक परिश्रम तथा दूरदर्शी बुद्धिमता के आधार पर विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। मानवीय संवेदना करुणा वात्सल्य जैसे भावों से परिपूर्ण अनेक नारियों ने युग निर्माण में अपना योगदान दिया है ऐसा ही महान नारियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र जहाँ महिलाएं सशक्तिकरण की राह पर हैं और अपने पक्ष की मजबूत दावेदारी दिखा रही हैं। ये क्षेत्र है देश की सुरक्षा देश की सुरक्षा सबसे अहम होती है और इस क्षेत्र में आखिर महिलाओं की भागीदारी को कम क्यों है ना देश की मिसाइल सुरक्षा की कड़ी में 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि पांच मिसाइल की जिस महिला ने सफल परीक्षण का पूरे विश्व मन पर भारत का नाम रोशन किया है वो है टेसी थॉमस। यस दोस्तों डॉक्टर टेसी थॉमस को कुछ लोग मिसाइल वोमन कहते हैं जो कई उन्हें अग्निपुत्री का खिताब देते हैं। पिछले बीस सालों से टेसी थॉमस इस क्षेत्र में मजबूती से जुड़ी हुई हैं। टेसी थॉमस पहली भारतीय महिला हैं जो देश के मिसाइल प्रोजेक्ट को संभाल रही हैं। टेसी थॉमस ने इस कामयाबी को यूं ही नहीं हासिल किया दोस्तों बल्कि इसके लिए उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ा आमतौर पर रणनीतिक हथियारों और परमाणु क्षमता वाले मिसाइल के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व रहता है इस धारणा को तोड़कर डॉक्टर टेसी थॉमस ने सच कर दिखाया कि कुछ उड़ान हौसले के पंखों से भी उड़ी जाती हैं, है ना दोस्तों वेल well दोस्तों अब वक्त आ गया है एक अच्छे से गाने सुनने का तो सुनते रहेगा एक बढ़िया सा गाना ओ वमनिया फ्रॉम गैंग्स ऑफेपुर एंड मिलता है इस गाने के बाद। और और रेडियो स्वागत है आपका फिर से मेरे शो में शामे मैं, और मैं डिस्कस कर रही थी आपके साथ इंटरनेशनल डे की खासियत और बढ़ते हैं आगे दोस्तों डॉक्टर किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी हैं उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया है वे संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण तथा दिल्ली पुलिस स्पेशल आयुक्त खुफिया के पद पर, पर कार्य कर चुकी हैं। के पाठकों ने उन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला चुना उनके एवं दृष्टिकोण ने पुलिस कार्य प्रणाली एवं जेल सुधारों के लिए अनेक आधुनिक आयाम जटाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है निस्वार्थ कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें शौर्य पुरस्कार मिलने के लिए उसके अलावा उनके अनेक कार्यों की सारी दुनिया में मान्यता मिली है जिसके स्वरूप एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैक्से पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया व्यवसायिक योगदान के अलावा उनके द्वारा दो स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना तथा पर्यवेक्षण किया जा रहा है ये संस्थाएं हैं 1988 में स्थापित में एवं 1994 में स्थापित इंडिया विजन फाउंडेशन ये संस्थाएं रोज न हजारों गरीब बेसहारा बच्चों तक पहुँच उन्हें प्राथमिक शिक्षा तथा स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध कराती है दोस्तों नवज्योति संस्था नशा मुक्ति के लिए इलाज करने के साथ साथ बस्तियों ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जेल के अंदर महिलाओं को भ्यावा, और परामर्श भी उपलब्ध कराती है डॉक्टर बेडी तथा उनकी संस्थाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त है नशे की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया सर्ज सोफ मेमोरियल अवार्ड इसका ताजा प्रमाण है है ना दोस्तों? अब सुनते हैं खेल जगत की महिलाओं के बारे में खेल जगत में भी महिलाएं सफलता पूर्वक अपने पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी माने जाने वाली पीटी उषा जिनका नाम है पिलवाल कंडी टेकापरेवल उषा भारतीय खेलकूद खेलकूद में 1979 से हैं वे भारत के अब तक के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से हैं उन्हें पयोली एक्सप्रेस नामक उपनाम दिया जाता है 1983 में सियोल में हुए दसवें एशियाई खेलों में दौड़ कूद में पीटी उषा ने चार स्वर्ण और एक रजत पदक जीते वे जितनी भी दौड़ों में हिस्सा ली उन्होंने सब में नई एशियाई खेल कीर्तिमान स्थापित किए। 1985 में जकार्ता में हुए एशियाई दौड़ में उन्होंने पांच स्वर्ण पदक जीते एक ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में छह स्वर्ण जीतना भी एक कीर्तिमान है उषा ने अब तक 101 हंड्रेड पदक जीते है दोस्तों दक्षिण रेलवे में अधिकारी पद पर, पर कार्यरत हैं। 1985 में उन्हें पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार दिया दिया गया गया तो था। वेल दोस्तों, एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं मेरी कॉम पांच बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। दो वर्ष के अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश के बाद उन्होंने वापसी करके लगातार चौथी बार विश्व गैर व्यावसायिक बॉक्सिंग में स्वर्ण जीता उनकी इस उपलब्धि उपलब्धि को से प्रभावित होकर ए आई बी ने उन्हें मैग्निफिस प्रतापी मैरी का संबोधन दिया वो 2012 हजार के लंदन ओलम्पिक में महिला मुक्केबाजी में भारत की तरफ से जाने वाली एकमात्र महिला थी ने सन 2001 में प्रथम बार नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती अब तक छह राष्ट्रीय किताब जीत चुकी हैं बॉक्सिंग में देश का नाम रोशन करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2003 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया एवं वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जुलाई 29, 2009 को वे भारत के सर्वोच्च खेल खेल सम्मान राजीव गांधी रत्न पुरस्कार के लिए मुक्केबाज विजेदार कुमार तथा पहलवान सुशील कुमार के साथ चुनी गईं। साइना नेवाल, साइना मिर्जा साइना नेवाल, सानिया मिर्जा जेसिका कई महिलाएं खेल जगत की गौरवपूर्ण पहचान हैं। 1984 एटी पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह कर देने वाली पहली भारतीय महिला हैं दोस्तों वेल well, दोस्तों आ, बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और आप सुनिए सॉन्ग जुगनी फ्रॉम द फिल्म क्वीन और लौटते हैं इस गाने के बाद You listening to our J reshma on Radio Valley FM tune stay musical से उन्नीस शाम महफिल में और आप सुन रहे हैं मुझे ओनली ऑन रेडियो दोस्तों मैं आपको अंतरराष्ट्रीय दिवस के बारे में बता रही थी तो बढ़ते हैं हमारे इस दिन की और मेरी क्योरी विख्यात भौतिक और रसायन शास्त्री थी मेरी ने रेडियम की खोज की थी विज्ञान की दो शाखाओं की एवं रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वह पहली वैज्ञानिक थीं। वैज्ञानिक मां की दोनों बेटियों ने भी नोबल पुरस्कार प्राप्त किया बड़ी बेटी आयरीन को 1935 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो छोटी बेटी ईव को 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला ब्रिटिश संसद में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था 1911 में महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली वीर नारी ब्रिटिश संसद की पहली महिला संसद बनी विश्व के राजनीतिक पटल पर आज अनेक देशों के सर्वोच्च पद पर महिलाओं का वर्चस्व है श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई विश्व राजनीति के पटल पर महिला पहली महिला पहली राष्ट्रपति का गौरव फिलीपींस की मारिया कोराजोन एक् को जाता है रजिया सुल्तान हो या बेनाजिर भुट्टो या बेगम खालिदा जिया जैसी कई साहसी मुस्लिम महिलाओं ने भी राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है भारत जैसे शक्तिशाली देश की कमान इंदिरा गांधी प्रतिभा सिंह पाटिल द्वारा संचालित की जा चुकी है लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार एवं अनेक राज्यों की महिला मुख्यमंत्री आज भी अपने कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रही है अभी हाल अभी हाल ही में एशिया की चौथी सबसे बड़ी अथर्वस्था की नेता पार्क हुई ने दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर नारी वर्ग के गौरव को और आगे बढ़ाया है साहित्य जगत में भी महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है दोस्तों हिंदी साहित्य में ऐसी गंभीर लेखिकाओं की कमी नहीं है जिन्होंने अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्ति करके विस्तृत साहित्य का सृजन किया है महादेवी वर्मा सुबद्रा कुमारी चौहान महाश्वेता देवी आशा पूर्ण देवी पुष्पा जैसी अनेक महिलाओं ने असामान्य परिस्थितियों साहित्य जगत को उत्कृष्ट रचनाओं से किया है दोस्तों 18 फरवरी 1931 को अमेरिका में मॉर्सन का नाम विश्व साहित्य में काफी जाना माना नाम है नोबल सम्मान से सम्मानित टोनी ने साहित्य के जरिए अफ्रीकी अमेरिकी अक्षेत्र वो खास पहचान दिलाने का काम किया है मदर या रमाबाई करुणा और वात्सल्य की भावना से उत्त महिलाओं ने सामाजिक क्षेत्र की भूमिका को बहुत ही अत्यंत तरीके से निभाया है दोस्तों उनकी राह पर चलकर आज भी अनेक महिलाएं समाज सुधार के लिए तत्पर हैं है ना दोस्तों तो दोस्तों अभी सुनते हैं हमारा अगला गाना हम तो ऐसे हैं भैया फ्रॉम द फिल्म लागा मैदान ओके एंजॉय मिलते हैं इस गाने के बाद ओनली विद आवर जी रेशन रेडियो बॉलीवुड थे भैया सुख दुख को खोटी पेटांगे और पाप पुण्य चोटी से बांध रस का रस चख और गंगा में जाके तू डुबकी लगा रबड़ी All listening to our only on Radio FM. Well, मैं आपके साथ करूंगी Annie Besant ने कही हुई बात स्त्रियों के बारे में हैं जो लोगों की अच्छी सेवा कर सकती हैं, दूसरों की भरपूर मदद कर सकती हैं, जिंदगी को अच्छी तरह प्यार कर सकती हैं और मृत्यु को गरिमा प्रदान कर सकती हैं। आज नारी ट्रेन और हवाई जहाज को भी सफलतापूर्वक चला रही है बल्कि अंतरिक्ष में भी नए कर कीर्तिमान बना रही है। भारतीय मूल की सुनीता रेलगाड़ी ड्राइवर सुरेखा यादव जो कि भारत की ही नई वरन एशिया की भी पहली महिला ड्राइवर हैं। आज नारी अपने साहस के बल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा रही हैं सिनेमा जगत को नए रंगों से भर रही हैं दोस्तों लाइट कैमरा एक्शन बोलती महिलाएं अपने कदमों के निशान छोड़ रही हैं और सामने ला रही हैं एक नया सिनेमा निर्देशन का जिक्र हो तो साई पराजपेय का नाम जहन में आ जाता है जिनके निर्देशन में बनी फिल्म जादू का शंख स्पर्श चश्मे बदूर कथा जैसी फिल्मों ने सीने जगत को एक नई पहचान दी नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स में साई पराजपे को पद्म भूषण ऐसी नवाजा गया अपराणा फरा सरोज खान नेहा पार्थी जैसी कई महिलाएं सिने जगत में कुछ अलग हट के काम कर रही हैं, है ना दोस्तों पंचायती राज में आरक्षण के कारण आज बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं चुनाव जीतकर जन प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व की कमान संभाल रही हैं मुख्य दर्शक बने पंचायत की कार्रवाई देखना अब बीती बात हो गई है महिला सरपंचों द्वारा किए गए पंचायतों के कार्यों की चर्चा दूर दूर तक हो रही है शमा खान गीताबाई जैसे अनेक महिलाएं सरपंचों ने नारी के गौरव को बढ़ाया है सिरोही जिले की निचलगढ़ ग्राम पंचायत की सरपंच सरवी ने उनके कार्यों की सराहना अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा भी कर चुके हैं भारत की रीढ़ कई जाने वाली अर्थव्यवस्था खेती किसानी में भी रामरती जैसे महिलाएं महत्वपूर्ण तो योगदान दे रही हैं महिलाओं की जागृति और आत्मविश्वास से निश्चित रूप से गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जा रही है दोस्तों है न नई सदी की नारी, नारी के पास कामयाबी के उच्चतम शिखर को छूने की अपार क्षमता है उसके पास अनगिनत अवसर भी हैं, जिंदगी जीने का एक जज्बा उसमें पैदा हो चुका है दृढ़ इच्छा शक्ति एवं शिक्षा ने नारी मन को उच्च आकांक्षाएं सपनों के सप्त रंग एवं अंत परतों को फो, खोलने की नई राह दी है है ना दोस्तों वेल दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर और, और आप सुनते रहिएगा तो लौटे हैं इस गाने के बाहर एंड टू आर ऑन ने चली थोड़ी सी हंसी मेरा साथ दे है दिल गुजारिश मेरी बादलों से हो मेरी दोस्ती जरा सी तो है दिल ख्वाहिश मेरी जो में में मैं आरजे on -E आप और हम डिस्कस कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में. तो दोस्तों मैं बताना किरण मजूमदार शॉ स्वाति पल चित्रा रामकृष्ण जैसी अनेक महिलाएं आज वाणिज्य जगत में प्रतिष्ठित कंपनियों की सीईओ बनकर बहुत ही सफलतापूर्वक अपने कार्यों को अंजाम दे रही हैं। नारी की साहसिक यात्रा अपने आकाश के साथ स्वतंत्रता की सांस ले रही है दोस्तों आज महिला फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी बातें शेयर कर रही हैं। देश दुनिया की खबर रखती आज की नारी घर और दफ्तर में बखूबी तालमेल स्थापित कर रही हैं समय के साथ खुद को अपडेट करती हुई अपनी बेटी को भी स्वावलंबी बना रही हैं दोस्तों वेल well, दोस्तों अभी सुनते हैं गाना मैं हीरोइन हूँ फ्रॉम द फिल्म हीरोइन और सुनते रहेगा इस गाने को एंड लौटते हैं एंड मिलते हैं इस गाने के बाद मेरा ये शो पसंद आया होगा अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा आपको मेरा शो कैसा लगा एंड विशिंग यू ऑल विमेन आउट वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डे मार्च को मनाए जा रहे महिला दिवस पर समस्त नारी जगत को निम्न पंक्तियों के साथ हार्दिक बधाई देना चाहती हूं मैं मानवता की मूर्तिवती तू भव्य भूषण भंडार दया क्षमा ममता की आकार विश्व प्रेम की है आधार है ना दोस्तों बिल्कुल सो विशिंग यू ऑले अगेन वेरी हैप्पी वीमेंस डे एंड मिलेंगे जल्द मेरे अगले शो में तब तक के लिए अलविदा एंड अ नाइस डे